थाष्टमोध्याय अवधुतोपाख्यान अजगर से लेकर हिंगला तक नौ गुरुओं की कथा ब्राह्मणवाचन सुख मेन्द्र देश दुखम तस्मा चेत तद्भुत अवधुत दत्तात्रेय जी कहते हैं राजन प्राणियों को जैसे बिना इच्छा के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 नि भूरे निराहारो नुपक्रम योपन में यदि भोजन न मिले तो उसे भी प्रारब्ध भोग समझ कर, किसी प्रकार की चेष्टा न करे बहुत दिनों तक भूखा ही पड़ा रहे और उसे चाहिए कि अजगर के समान केवल प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए भोजन में ही संतुष्ट रहे कर्मकम् उसके शरीर में मनोबल इंद्रिय बल और देहबल तीनों हो तब भी वह निश्चेष ही रहे निद्रा रहित होने पर भी सोया हुआ सा रहे और कर्मेन्द्रियों के होने पर भी उनसे कोई चेष्टा न करे राजन मैंने अजगर से यही शिक्षा ग्रहण की है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 जैसे ज्वार भाटे और तरंगों से रहित शांत समुद्र समृद्ध कामो हे नो वारायण पर देखो समुद्र वर्षा ऋतु में नदियों की बाढ़ के कारण बढ़ता नहीं और ना ग्रीष्म ऋतु में घटता ही है वैसे ही भगवत पारायण साधक को भी सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति से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 और जल मरता है वैसे ही अपने इंद्रियों को वश में न रखने वाला पुरुष जब स्त्री को देखता है तो उसके हाव भाव पर लट्टू हो जाता है और खोर अंधकार में नरक में नरक गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता है सतमुच स्त्री देवताओं की वह माया है जिससे जीव भगवान या मोक्ष की प्राप्ति से वंचित रह जाता है यो यो सिद्धर भरणाम भरा प्रणोभितात्मा जो मूढ़ कांचन गहने कपड़े आदि नाशवान पदार्थों में फंसा हुआ है और जिसकी संपूर्ण चित्र उनके उपभोग के लिए ही लालयत है वह अपनी विवेक बुद्धि खोकर पतंगे के समान नष्ट हो जाता है तो कम,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 हाथी पकड़ने वाले इनको के ढके हुए गड्ढे पर कागज की हथनी खड़ी कर देते हैं उसे देखकर हाथी वहा आता है और गड्ढे में गिरकर फंस जाता है ना गजे गजो विवेकी पुरुष किसी भी स्त्री को कभी भी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 और ब्रह्मचारी भोगते हैं क्योंकि गृहस्थ तो पहले अतिथि को भोजन करा कर ही स्वयं भोजन करेगा न मैंने हरिन से यह सीखा है कि वनवासी संयासी को कभी विषय संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए वह इस बात की शिक्षा उस हरिण से ग्रहण करे जो व्यास के गीत से मोहित होकर बस जाता है आसाम नित्या बाधित्र ग्राम आसाडन को मृग तुम्हें इस बात का पता है कि हरिणी के गर्भ से पैदा हुए ऋष मुनि स्त्रियों का विषय संबंधी गाना बजाना नाचना आदि देख सुनकर उनके वश में हो गए थे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 और भी प्रबल हो जाती है मनुष्य और सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने पर भी जब तक जितेन्द्रिय नहीं हो सकता जब तक रश्नेन्द्रिय को अपने वश में नहीं कर लेता और यदि रशनेन्द्रिय को वश में कर लिया तब तो मानव सभी इंद्रिया वश में हो गयी